अधिकरण में टेका चल रहे सिद्धांत भाष्य भाष्य में प्रश्न किया था कि आप कर्म संबंधी ब्रह्म विद्या को नहीं मानेंगे और उपासना का भी संबंध नहीं करेंगे तो स्थिति में शास्त्रयोनित्व कैसे होगा ब्रह्मध्यान का इस तो विषय में प्रश्न किया शास्त्र योनित्व होने के लिए या तो विधि क्रिया आदि क्रिया का संबंध से कर्म मानना पड़ेगा अथवा उपासना आदि क्रिया संबंध से उपासना माननी पड़ेगी या कर्म से संबंध मानना पड़ेगा नहीं तो शास्त्र योनित्व नहीं हो सकता है ये प्रश्न किया था तो उसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा ये शास्त्र तो है ब्रह्म विद्या का क्योंकि ये तीनों नहीं होते हुए भी कल्पित भेद निवृत्ति परत्वा शास्त्र से तरह अविद्या के द्वारा कल्पित जो भेद है कल्पित भेद निवृत्ति ये उसका लक्ष्य है इसलिए हो सके और वो भी कैसे करता है अविषय रूप से करे क्योंकि तो प्रत्येगात्म अविषय दया प्रतिपादय अविद्या वेद्य वेदृवादि वेदनादि भेद को निवारण करता है ये दोनों विषय कहा कि कैसा विषय है और कैसा ये सप्रयोजन है तो इसका भाष्य हो गया था इसके टीका में मंत्र का चल रहे थे में कहा तत्र श्रुधी उदाहरती इस विषय में श्रुति का उदाहरण देते हैं प्रत्येक प्रत्येगात्मक विषय है ऐसा श्रुति का उदाहरण देते हैं अच्छा वो वहाँ से शास्त्रीय शास्त्रीय द्वारा अविद्या होने से बुद्धि के द्वारा अविद्या हो में तो उसके द्वारा तत्फूरण होना जाना उसका अनुभव ज्ञान के द्वारा होना तो उसका जो तत्कृत पूर्णवत्व है शास्त्रीय कृतस्पूर्णवत्व भी घड़वध इतिहास की विद्या घि के समान विषय बनेगा वो जिस ज्ञान को आप अविद्यादोस्ती के लिए हेदु मान रहे हैं वो ज्ञान भी एक विषय तो बन जाएगा विषय बन करके अविद्यादोस्त करेगा तो जैसे घड़ विषय बनता है इसी प्रकार वो विषय बनेगा ऐसी आशंका होने पर उसके उत्तर में कहा नहीं इत्यादि से कहा नहीं शास्त्रम इदम दया विषय बोधम ब्रह्म प्रति विवाद यदि भी शास्त्र ब्रह्म के विषय में ज्ञान दे रहा है तो भी वो विषय रूप से नहीं दे रहा इदम दया नहीं दे रहा तो प्रत्येकात्मक रूप से दे रहा ये दोनों में अंदर है इदमदया ज्ञान देने पर घडादि के समान हो जाएगा जैसे अयम घड़ ये ज्ञानी वृत्ति रूप से आ जाता है मन में तो जब वो वृत्ति रूप से आएगा तो उस वृत्ति को विषय बनाता है ये बाहर विषय को बनाता है इसलिए वो वृत्ति भी अंदर विषय बनता है किंतु यहां वो वृत्ति के रूप में नहीं है विषयी रूप से वृत्ति रूप से भी वहां विषयत्व तो नहीं है ये कहा कि प्रत्येकात्मक से ठीक है। तदेव आपत्ते तथे उस प्रकार के विषयत्व होने पर इधी मनी यहा विषयत्व के आपत्ति आने पर कि कोई भी ज्ञान है विषय रूप से आएगा और विषय रूप से आने के सिद्धि होने से उसमें विषय होने की आशंका रहेगी इसके लिए कहा माँ ऐसा मत मानिए इदम दि विषय षय होने पर भी वो प्रत्येगात्म रूप से हर एक ज्ञान विषय है ऐसा नहीं कर सकते तो ये जो ज्ञान है इदम भी विषय नहीं है वो प्रत्येगात्म विषय से अविषय है तीन इदम प्रत्यय अषय अविद्याध्वस्तिमत्व शून्यवद ना न शास्त्रीयता इत्यादि ओ तब तो वो कहते हैं कि यदि इदम प्रत्यय अविषय है इधम प्रत्येक का नहीं है इदम प्रत्येक का विषय कौन होगा यह करके जो विषय बनाएगा ज्ञान बनाएगा जिससे अनव्यवसाय ज्ञान होगा यह मैं इस विषय को जान लिया हूं ऐसा अनव्यवसाय ज्ञान होगा उसको इदम प्रत्यय विषय कहते तो इदम प्रत्येक का अविषय होने से इदम प्रत्येक जो विषय नहीं बनेगा वो ऐसा ज्ञान है जैसे शून्य के समान वो ज्ञान अविद्यादोस्तित्व भी शून्यवद ना वो ज्ञान से अविद्या अविद्यादोस्ती नहीं होता है यह ऐसा करके ज्ञान शून्य का नहीं होता शून्य यह है ऐसा ज्ञान होगा नहीं क्योंकि शून्य का कोई विषय नहीं होता है विषय नहीं होने से वो ज्ञान कोई काम का नहीं होता है इदम शून्यम ऐसा नहीं, नहीं, कर नहीं, नहीं कर पाएंगे शून्य मतलब विषय है नहीं तो दया इधम दया विषय नहीं हो पाए इसीलिए शून्य का ज्ञान कोई प्रयोजन के लिए नहीं होता है शून्य के ज्ञान से कोई अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती जैसे अयम रज्जु ये जो ज्ञान है इससे अज्ञान की निवृत्ति होती है इदम रज्जु ज्ञान हो गया तो सर्प ज्ञान की निवृत्ति होती है यह ऐसा जानने के बाद सर्प ज्ञान की निवृत्ति होती है इसी प्रकार आपने ये इधम शून्य ऐसा जाना है क्या नहीं जान सकते क्योंकि इधम शून्य में कहने के लिए वहां कोई आधार होना चाहिए जो आधार होगा तो शून्य नहीं रहेगा ये सर्पादि कल्पना में रज्जो आदि वहां अधिष्ठान है वो अधिष्ठान के ज्ञान से वो पहले वाला ज्ञान का निवारण हो सकता है किंतु इधम शून्य में कोई अधिष्ठान का ज्ञान रहेगा नहीं क्योंकि अधिष्ठान रहेगा तो कोई शून्य नहीं होगा स्थिति में यह हाँ शून्य है ऐसा नहीं कर पाए कहना भी नहीं बनता है और उससे बुद्धिवृत्ति भी नहीं बनती है इसीलिए ऐसा ज्ञान को कोई प्रयोजन वाला नहीं मानते इसका मतलब ये ज्ञान कहा जाता है वो अविषय रूप ज्ञान कोई विषय रूप ज्ञान नहीं है तो अविषय रूप ज्ञान होने से क्या होगा उसके द्वारा कोई अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं होगी इसीलिए वो उसमें कोई शास्त्रीयता भी नहीं आएगी इसलिए कहते शून्य पद नास्तिक नास्त शास्त्रीयता शून्य जैसा अविषय होता है और उसका कोई प्रयोजन नहीं होता उससे उसको शास्त्रीय भी नहीं मानते हैं माने वित्ती के द्वारा संकट नहीं मानते किसी प्रकार यह भी हो जाएगा आपका ब्रह्मचारण क्या हुआ क्या विषय है इसका कोई विषय नहीं है फिर वो कैसे शास्त्रीय होगा शास्त्रीय नहीं हो पाएगा उसका कोई प्रयोजन भी नहीं बिकला आशंका ऐसी आशंका होने पर हाँ ये सब सूक्ष्म विषय की चर्चा कर रहे हैं इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है किस भेद को लेके बोल रहा है कि विषय रूप से नहीं बनाना है इसका मतलब ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं ज्ञान होता है किंतु विषय रूप से नहीं होता है प्रत्येगात्म रूप से होता है इसमें सिद्ध करना चाहते हैं। प्रत्येकात्मक रूप से जो ज्ञान होगा वो पहले कह के आया जो प्रत्येकात्मक रूप से ज्ञान होता है वो कभी विषय रूप से नहीं होगा जो प्रत्येकात्मक विषय ही होता इसलिए प्रत्येकात्मक ज्ञान कहने मात्र से वो अविषय बन जाए ये भाष्यकार मन में रखते ये जो मैंने कई बार कहा ऐसे जो मूलभूत चीजें भाषाकार के मन में है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा उनको हरेक पंक्ति है। क्योंकि वो मन में रखे वो बात करते अभी प्रत्येगात्मा होने से अचानक अब विषय कैसे हो गया इसका मतलब प्रत्येगात्मा कभी विषय बनता ही नहीं है ये पहले करके के आए भाषी में वो विषय रहता है तो विषय को विषय कैसा बनाएंगे अब जो होगा वो विषय रहेगा कभी विषय नहीं बनेगा इसलिए अध्यास भाषण में कहा हुआ तो याद रखना पड़ेगा इसको आधार लेके बोलता है तब अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि प्रत्येगात्मा होने से अभिषय हो जाए प्रत्येगात्मा को कोई विषय नहीं बनाता इसलिए प्रत्येगात्मा संबंधी ज्ञान है ब्रह्मज्ञान ऐसे नहीं वो विषय नहीं बने जिस वो स्थिति लग जाती ये बोलना चाहता तब वो क्या पूर्व पक्ष यहाँ वो पकड़ लिया कि अविषय मान करके जो भी रहता है उसका कोई प्रयोजन नहीं होता अभिषय ज्ञान है मेरे को बहुत ज्ञान है क्योंकि कुछ पता नहीं ऐसा ऐसा होता है तो नहीं क्योंकि कोई प्रयोजन सब कुछ मालूम है कुंज कुछ पता नहीं ऐसा नहीं होता है तो इसीलिए उसका कोई प्रयोजन नहीं मानते हैं ऐसा होता आपका ज्ञान भी ऐसा हो जाएगा आपका ज्ञान का मतलब ज्ञान हुआ है कहने के लिए कोई ये नहीं जैसा अभी वेदांत का अध्ययन करता वेदांत का अध्ययन करने के बाद उसको कोई प्रामाणिक नहीं सिद्ध कर सकता वो तो मेरे को वेदांत का अध्ययन हो गया ऐसा कैसे सिद्ध करेंगी वो वो बोले जैसा विषय बना करके आप बोलने लगेगा वो तो कुछ गलत हो जाए इसलिए विषय बना के नहीं बोल पाएंगे ऐसे स्थिति में वेदांत को समझ लिया इतना कहने से उसका अर्थ का उसका कुछ अनुभव हो गया इतना ही बाकी ज्ञान के विषय में उसमें कुछ नहीं कहते क्योंकि विषय रूप से जानने के बाद में फिर आप उसको अविषय बना देंगे ऐसा नहीं होगा विषय रूप से जान लिया तो जान लिया वो बाक्य हो गया वो बाहर चला गया और विषय रूप से नहीं जाना तब क्या है हाँ वो तब जो है वो वेदांत है और वो सब वेदांत है तो फिर आप कैसे कहेंगे इसके बाद इसलिए नहीं कर सकते इसलिए कोई भी दावा भी नहीं कर सकता मैंने वेदांत अध्ययन कर लिया क्योंकि तो मतलब मतलब से, तब से ना नाम वो बोल तो वो जानता नहीं है फिर ऐसे हो इसी को लेकर वो बोल रहा है तब आपका ध्यान कोई काम का नहीं है ना वो वे ना आप कोई काम का नहीं ऐसा होगा तब बोला ऐसा नहीं है इससे काम बहुत होता है क्या होता है क्योंकि वेद्य वेदृत्व वेदनादि भेद को निवारण करता है ये भेद को निवारण करेगा किसी को कह रहे हैं टीका है अहमादि साक्षिमात्र ब्रह्मात्मी बुद्धि आविर्भाव अविद्यानयती शास्त्री तत्प्राम ये वेदांत शास्त्र का प्रयोजन है ये शून्य व्ञान नहीं है ये क्या है अहम आदि साक्षी है, अहम आदि को साक्षी रूप से जानना कल हमने ये बताया था स्व पदार्थ शोधन के बारे में कहा था तो उस प्रक्रिया से स्वम पदार्थ को शोधन करना मना अहम पदार्थ ही है स्व पदार्थ को मतलब अहम अहम को ये शोधन करके साक्षी मातृत्व साक्षी मात्र रूप से पहले पहचानना पड़ेगा जब वो पहचान में आएगा तब ब्रह्माष्टमी ये काम करेगा सब वो ब्रह्मास्त्री का जान देगा ये बुद्ध आविर्भाव है। ये बुद्धि में आविर्भाव कराता है शास्त्र ये काम शास्त्र करता है अभी ब्रह्मास्तमी बुद्धि का आविर्भाव नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है कल जैसा आपने बोला था कि अभी वो शोधन नहीं हुआ शोधन नहीं होने के कारण कहीं अन्यत्र हो रहा है तो आप किसी भी तरह मान नहीं पा रहे कि मैं ब्रह्म ऐसा नहीं मान वो शरीर आदि के संबंध में ही चल रहा है ऐसे में अध्ययन करते रहेंगे आप कितने साल तक भी बहुत करते रहिए कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसी को हटाए भी ना नहीं हो सकता इसलिए हमने कहा था ना कल मैराग आदि का प्रयोजन ये सब बताया था वो चाहिए उसके बाद में वो अहम पद का शोधन हो कि अहम वास्तव में क्या है ये किस तरह रहता है कहाँ उसका अनुभव होता है अब जब वो अहम का असली अनुभव हो जाएगा साक्षी रूप से तब उसमें ब्रह्मस्त्री आ सकता है वो अनुभव में आ जाएगा इस स्थिति में वेदांध का प्रयोजन होगा इसी को बोलते बुद्ध आविर्भाव बुद्धि में इसका आविर्भाव कराता है पहले परोक्ष रूप से कराएगा बाद में उस प्रक्रिया के द्वारा अवरोक्ष भी कराएगा ऐसे में अविद्याम अपनयती इस माध्यम से इस प्रक्रिया के माध्यम से अविद्या का निवारण करता हुआ शास्त्र प्रामाण्य हो जाता है ये शून्य ज्ञान के समान नहीं है इसलिए किंतर ही कहा प्रतिपादयत अवषयतया इत्यादि अविद्यात में कहा ठीक है तथा भी कथम अद्वयम ब्रह्म प्रतिपाद्यम वेद्यादिभेदाश्या फिर भी अद्वय ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है ब्रह्म अद्वय है ये कैसे मालूम होगा ठीक है प्रत्येक आत्मा का ज्ञान हो गया प्रत्येक आत्मा अभिषय है इत्यादि सबका ज्ञान हो भी जाता है लेकिन ये ब्रह्म अद्वय है ये सिद्ध कौन करेगा ब्रह्म का अध्यय सिद्ध करने के लिए और कोई बाकी की आवश्यकता होगी अभी एक है दो है तीन है ये कुछ पता नहीं ना अब वो जो गिनतियां है अब एक को दो कर नहीं दो को एक करना ये एक करने के लिए कोई बोलना पड़ेगा कि एक कैसा करना एक तो कर नहीं पा रहे ऐसे में आपको ये ज्ञान होने के बाद अद्वैय ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो अद्वैय ब्रह्म प्रतिपाद्य शास्त्र का कैसे बनेगा तब बोलते हैं कि वेद्यादि भेदादित क्योंकि तो वहां वेद्यादि भेद रहेगा वेदी वेद्य बने जानने योग्य विषय जानने वाला जानने की प्रक्रिया ये तीन तो रहेगा जब भी ज्ञान की बात आप करेंगे ये तीन को रख करके ही कर सकते तीन को हटा करके ज्ञान की बात नहीं हो सकती तो ज्ञान नहीं होता इसलिए कहा कि ये ज्ञान में ऐसी विशेषता है ये ज्ञान क्या है कि जैसे ही अविद्या अविद्या की निवृत्ति करता है अविद्या की निवृत्ति तो एक कार्य है ज्ञान अविद्या की निवृत्ति करता है अविद्या के निवृत्ति के साथ साथ ही भेद को भी निवृत्त करेगा इसके लिए अलग ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती अविद्यावृत्ति और उसमें वेद्यत्व निवृत्ति त्रिपुटी की निवृति भी होती है और होने के बाद में जिस ज्ञान ने वो निवृत्ति किया वो ज्ञान भी तल्लीन हो जाता है अलग नहीं रहता इसलिए वहां पर अलग से जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है वो भेद बुद्धि भी समाप्त होती है जैसे दशमसी में अहमअमी दशमहा जो बुद्धि हो जाती है तो वहां दसवा व्यक्ति के संबंध में जो संशय हुआ था अज्ञान था उसकी निवृत्ति भी होती है और दसवा व्यक्ति अलग है ऐसी जो बुद्धि पहले थी उसकी भी निवृत्ति होती है और उससे संबंध जो दुख पीड़ा आदि हुआ था उसकी भी निवृत्ति होती है तो कोई भी शेष नहीं रहता तो मैं ही दसवा हूं ऐसा जानने की स्थिति में यह सारा काम एक साथ हो जाता है इसीलिए अलग अलग वृत्तियों की आधुनिकता में एक ही ब्रह्माकार है सारे करें यह वेदांत प्रक्रिया है ऐसा तत्र तस्वीर उदाहरणी इस विषय में श्रुधि को कह रहे हैं यसे अमदम तस्य मदम मदम यसे न वेद सहा ये श्रुधि वो ही करती इसका अर्थ कर रहे हैं यसे ब्रह्म अमदम अविषय यदि निश्चय जिस साधक को साधन करते हुए चिंतन करते हुए ऐसा निश्चय हो गया ये ब्रह्म विषय नहीं बनता है अमतम मनन करने का विषय नहीं बनता है ऐसा निश्चय हो गया ऐसे साधक तस्वीर तनमतम सम्यक उसी वो वही साधक उस ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जान लिया अन्य को उस प्रकार का ज्ञान नहीं है वो मतम सोचता है कि मैं जान रहा हूं जानने के प्रयास कर रहा हूं यावत काल पर्यंत ऐसा सोचता है तावत काल पर्यंत उसको ज्ञान नहीं हुआ ये माना जाता ये तो मदम विषयदया ज्ञातम ब्रह्म और जो जानता है मदम विषयदया ज्ञातम में विषय रूप से ब्रह्म को जान लिया हूं हाँ। मैंने सब कुछ जान लिया हूं शास्त्र को जान लिया हूं ब्रह्म को भी जान लिया हूँ क्या है ब्रह्म तो बहुत शास्त्र में समझे गुपन ने ब्रह्म ही ब्रह्म कहा वो वही ब्रह्म है और करके जान लिया हूं करके तो सोचता है तो वो सोचता है कि वो अपने आप अपने को संतृप्त भी करता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया तृप्ति हो जाता है क्यों बहुत सारे शास्त्र वाक्य याद है ऐसा हो जाता है कई लोग घबरा जाते कि शास्त्र वाक्य सारे भूल जाता है सोचते हमने जो कुछ बढ़ा कला ऐसा हो गया ऐसा कुछ था। वो ज्ञान ही चला गया कोई स्लो का उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं कोई उभरी कर वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया वो सब ज्ञान चला गया ऐसे धोरा ले लोग इसका मतलब वो ब्रह्म है उसी को उसी ज्ञान को ब्रह्म समझते हैं। वो गलत है बोला की विषयया मत ज्ञातम विषय रूप से उसको जाना है ऐसा अभिमान जिसका है उसको ब्रह्मेरिधि नाश हो गई वो बिल्कुल जानता नहीं उसकी बुद्धि ऐसे है कि ये जो जाना गया विषय रूप से वही ब्रह्म है ऐसी बुद्धि है तो उसको वो ज्ञान नहीं है क्योंकि वेद भीमत्वा उसको भेद बुद्धि बनी हुई है मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा तो मैं ब्रह्म को जानता हूं इसमें त्रिपुटी है इसके कारण उसमें भेद बुद्धि बनी हुई है जहां भेद बुद्धि बनी है वहां तो भेद ज्ञान नहीं हो पाएगा और वो ज्ञान जो है ये त्रिपुटी को नाश नहीं करेगा यही ध्यान रखना जब तक त्रिपुड़ी का नाश का अनुभव नहीं हो रहा है तब तक वहां भेदबुद्धि है यह मानना पड़ेगा। तब तक वो ज्ञान अवरोक्ष नहीं हुआ मानना पड़ेगा अब त्रिपुणी का नाश कब होगा कि ये जब ज्ञान स्थिति में आएंगे उस स्थिति में वो जिससे बना हुआ है जो बनाया है जो बनाने वाले हैं वो एक ही है ऐसा ज्ञान होगा क्योंकि एक ही कारण से तीनों बना ऐसा ज्ञान जो स्पष्ट रूप से होगा तो त्रिपुटी नष्ट होगा त्रिकुण नष्ट होने से वो वेद्य वेदित्व आदि भेद नहीं रहेगा मैं जानता हूँ जानने वाला हूँ जानने के विषय हूँ ये नहीं रहेगा ये जब तक है तब तक आपको चिंतन करना पड़ेगा अभी हुआ नहीं ऐसा इसलिए है, है? त्रिपुटी तो अभी कहा यही है वेद्य वेदन और वेदित्र तीन है ना ये तीन को मिला के त्रिपुटी करे हाँ ये जो है इसलिए भेद नहीं होगा भेद का नाच नहीं होगा भेद का नाश नहीं होगा तो गुरु रहेगा एवम एवं इसी नियमुक्त विद्वद अविद्व पक्ष अनुदति इस प्रकार से ये नियम के लिए कहा गया मना आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है कहा गया उसके बाद में विद्वद अविद्व पक्ष को कहते हैं विद्वान को क्या अनुभव होता है अविद्वान को क्या अनुभव होता है अविज्ञान विजानता विद्वान का अभिवत और विज्ञानम अविजानता अविश्वास का विभव है विषयत्व अज्ञातमेव ब्रह्म सम्यक ज्ञानता ज्ञातमेव विषयदया यथावत अजानता जो सम्यक प्रकार से ब्रह्म को जानते हैं अनुभव किए हैं उनको तो यह अनुभव होता है कि विषय रूप से अज्ञात है ब्रह्म ऐसा अनुभव होता है विषय रूप से अज्ञात है अनुभव क्यों हो रहा है क्योंकि वे अपने को न विषय ही समझ रहे हैं न विषय समझ रहे हैं ना उसका भेद समझ रहे हैं कोई भेद नहीं है ऐसे ऐसी स्थिति बहुत जाता है तो मूल कारण को जानने के बाद ऐसा होता है कि कहीं भी विषयता समाप्त करने हो आपको तो मूल कारण के साथ अभिन्न करके चिंतन करना पड़ेगा और वो मूल कारण जब आत्मा से अभिन्न होगा तब विषय विषय भाव नष्ट होता ये है ये युक्ति है इसको अनुभव में लाना पड़ेगा विषयत्व अज्ञातमेव ब्रह्म समय जानवर विषय तया यथावत अजानता और समी प्रकार से जो नहीं जानता है वो विषय रूप से आत्मा को समझते आत्मा विषय बनता है ऐसा समझते इसलिए उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दे सकते हैं वो विषय रूप से आत्मा को जान करके प्रवचन देते और जो अविषय रूप से अविषय रूप से उनको प्रवचन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कैसे बोल जो भी शब्द बोलेंगे वो विषय बन रहा है ऐसा लगता है फिर नहीं बोल पाएगा नहीं बोलने के बाद ऐसे ही होगा ये बोलेगा जो जो कुछ बोलना था वो सब उससे बाहर है अभी चुच् बैठो ऐसे सोचेगा तो चुच्चा बैठेगा मौन में बैठो तो गुरोत् तो मौनम व्याख्यानम ऐसा होगा दृष्टे दृष्टे चक्षुर्जन कर्मभूताया दृष्टारम स्वभूताया निदृष्टिया व्यापारम तया दृष्टिया न दृष्टा दृष्टार पश्ये बोल रहे न दृष्टे दृष्टारम पश्य है ये तीन में दृष्टिधादु का प्रयोग किया दृष्टे है द्रष्टारम न पश्ये। इसका अर्थ कर रहे हैं कि तीन कौन कौन है दृष्टे है मन दृष्टि का चक्षजनया कर्म बोधाया ये दृष्टि है चक्षु से उत्पन्न चक्षु के संयोग से जो दृश्य का ज्ञान हो गया वो है मनी दृष्टि जो चक्षु वो दृष्टि कर्म भोदाया वो विषय बनता है जो दृष्टि बाहर की है वो विषय बनता है विषय रुकते रहे और उसका जो दृष्टा है, है, है उसका दृष्टा है मानी जो विषय बना हुआ जो दृष्टि है उसका दृष्टा है यानी आप ये जानते हैं कि मैं बाह्य विषय को जान रहा हूं पहले तो बाघ्य विषय को आप देख रहे हैं पुस्तक को देखा कि मैं पुस्तक को देखा तो देखा किसने वो चक्षुर इंद्रिय ने देखा अब चक्षुर इंद्रिय देखा है करके आपने देखा अब कितने देखना हो गया समझ में आ रहे नहीं यार नहीं आ रहे ये नहीं आ रहे? आ, आएगा क्योंकि एक एक दृष्टि में हम फंसे तो दूसरे दृष्टि आती है अब देखा है किसने चतुर इंद्रिय ने बाह्य विषय को देखा एक देखना हो गया और दूसरा चतुर इंद्रिय देखा है करके हमने देखा तब क्या है दूसरा हो गया तो चटुर इंद्रिय देखा है करके कौन देखा चतुर इंद्रिय ने देखा क्या और कोई देखा हाँ और कोई देखा कि चतुर इंद्रिय विषय को जाना है ऐसा कौन जानता है वो जानने वाला होता है कोई जानने वाला है चक्र इंद्रिय जाना है करके जो नहीं जानता है वो चक्र इंद्रिय जानने के बाद भी नहीं जाना हुआ वजह सा इसीलिए जो विषय का दृष्टा रूप जो मैंने विषय के ज्ञान रूप जो दृष्टि है उस दृष्टि का जो दृष्टा है इसी को कह रहे दृष्टे दृष्टा श्रोत श्रोता आपने सुना है किसको पता है आपको पता है तो सुना किसने है आपने है कि किसने सुना मैंने आपने नहीं सुना किसने सुना नहीं आप नहीं सुना है नहीं सुनने वाला स्रोतरेन्द्र होता है वो स्रोत्रेंद्र सुना है सुनने की प्रक्रिया वही समाप्त है फिर स्रोतेंद्र सुना है करके आप जानता है हाँ हाँ वो तो उसका ध्यान हो रहा है तो सुन आप नहीं सुन सकते आप सुनने वाला नहीं क्योंकि आप तो इंद्रिय नहीं है इंद्रिय अलग है अहि में आप सुन नहीं सकते सुनने वाला तो इंद्रिय है देखने वाला वो भी इंद्रिय है सब क्रिया इंद्रिय करता है अब वो इंद्रिय ने वो क्रिया को किया ऐसा आप जानता है वो जानने के बाद वो क्रिया का कार्य समाप्त हो जाता है इसी को कहते दृष्टा या दृष्टा सुधेश्वर वो कौन होता है वो कभी इंद्रिय नहीं होते इंद्रिय से भिन्न हो है जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है हाँ व्यक्ति इतना ही है वो ज्ञान तो प्राप्त करने वाला दृकता है वो जैसा अभी दृढ़ता होगा तो वो दृश्य नहीं बन पा रहा है वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा ना वो तो सब्जेक्ट ही है तो अभी दर्शन का जो दर्शन हो गया मैंने घर को देखा ऐसा जो ज्ञान जिसको हो गया वो तो स्वयं है अब उसको कोई और नहीं देख रहा वो दृष्टा ही है इसलिए वो स्वयं विषय रूप से है है ना वो सब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं तो इसको लेके बोल रहा है कि चक्षु एक कर्मभूत हो गया और उसका दृष्टा चक्षु के जो दर्शन को देख लिया जिसने इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था ज्ञान नो उसको जान लिया कि मैंने जान लिया ऐसा करके जान लिया वो जानने वाले को इंद्रिय के साथ कोई संबंध नहीं होता है वो जानने वाला कहीं जानता है तो जानने के बाद में फिर उसको क्या करते हैं? वो वो अपने ही स्वरूप में ले लेते हैं मैं ज्यादा हूं ऐसा अभिमान कर देता है उतना करता है ओड्रस्ट का बाकी वो जानने की शक्ति उसमें नहीं है जानने की शक्ति तो बाहर है नहीं देखने की शक्ति तो चतुर्ंद्रिय चतुद्रिय देखता है और वो जानता है वो जानने के देखने के विषय को जाना इसलिए उसको भी दृष्टा कर देते श्रम प्रत्य करके उसमें दृष्टा बना देते वो जागने वाला हो जाए तो ये देखने वाला जो स्वभूदाया निश्चय दृष्टि अब उसने देखा वो उसके पास जो दृष्टि है ना ये दर्शन चक्षु के पास भी एक दृष्टि है अब वो देखने वाले के पास जो अंदर इंद्रिय को देखता है उसका विषय को देखने वाले को भी एक दृष्टि है वो द्रिख्टी। नित्य दृष्टि नित्य दृष्टि है यह मतलब वो देखता ही रहता है वो कभी ऑफ नहीं होता कि चक्षु इंद्रिय ऑफ हो जाते हैं बंद हो जाते हैं सो जाते हैं तो कुछ नहीं होता उसकी दृष्टि ऑफ नहीं होती है वो हमेशा वो बनी रहती है उसी को साक्षी रहते अब वो कोई विषय आएगा तो देखेंगे नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे इस प्रकार से रहता है एक का दूसरा दूसरे का दूसरा और और कुछ खुशी का होता है क्या उस दृष्टा का भी कोई और दृष्टा होगा जो तो नहीं होता और दृष्टा नहीं कैसे पता चले हो सकता है अब जब वो एक दृष्टि का दूसरे दृष्टा है अब वो भी दृष्टा है तो उसी का भी कोई और दृष्टा हो सकता है हैं? अनुसा दोष हो जाता है उससे आगे नहीं जा सकता एक तो है और दूसरा आप कैसे पता चलेगा कि उसका कोई और दृष्टा नहीं है वो तो जब आप से देखेंगे तो अनुभव भी जाएगा किंतु तो अनुभव से भी देखना अनुभव से कैसे होगा अनुभव में दो ही से अलग कोई दृष्टा का अनुभव आपको हो रहा है तब तो कोई और होगा है ना जैसा मन है मन में होता है इत्यादि होता है ऐसा तो अनुभव होता है नहीं होता है। नहीं होता कैसे नहीं होता है क्यों नहीं होता है कि आप जब ये बोलते हैं कि मैंने पुस्तक को देख लिया हैं तब आपको उसमें कोई ही नहीं रहता है मैंने पुस्तक को देख लिया इतने जानने से आप उस जानकारी के स्वरूप में रहते हैं। उसके बाद में मुझे कोई और देखा ऐसा नहीं लगता कि मुझे और कोई देखा ऐसा करके अनुभव होता ही नहीं कभी मैंने व्यक्ति को देखा यह अनुभव होता है घर को देखा ये अनुभव तो हो जाता है उससे क्या है घर विषय बनाया और विषय बनाने के कारण हम वो मन में आया उसको मैंने देख लिया किंतु तो मुझे कोई देखा है ऐसा करके अनुभव नहीं होता क्योंकि आप अपने आप स्वरूप में आने के बाद उस स्वरूप से अलग नहीं होता दर्शन जब चक्षु के विषय में रहता है चक्षु देख रही है यह भाव आपको होता है किन्तु उसके बाद में मुझे भी कोई देख रहा है ऐसा भाव नहीं यानी चक्षु के विषय को विषय बनाते स्वयं का विषय को कभी विषय बना नहीं सकते उसकी कल्पना भी नहीं होती है ऐसे स्थिति में वो ही दिव्य दृष्टि ऐसे समझना पड़ेगा उसके पीछे और कोई कारण होता तो ये दृष्टि भी अनित्य हो जाती अनित्य होने से क्या अनुभव होना था कि मैं कभी नहीं था अभी कभी नहीं देखा था कभी देखा था उस समय में नहीं था ऐसे ऐसे बुद्धि होती ऐसे कुछ नहीं होता कि जब देख नहीं रहे वो भी आप जानते जब देख रहे हैं तभी जान रहे हैं दोनों में समानता है इसीलिए उसको अंतिम मानना पड़े ये साक्षी का जो साक्षी रूप से वो तो साक्षी का कोई साक्षी नहीं होता उसको को कोई साक्षी मान के कोई फायदा भी नहीं वो अनुभव में भी ऐसा हाँ नहीं ब्रह्म ही है वो साक्षी रूप से लेके ब्रह्म ही आत्मा ही है तो वो मैं जो है साक्षी रूप से वो विज्ञाता तो, है, तो जो व्यापार नित्य दृष्टि के द्वारा व्याप्त दृष्टया तया दृष्टिया न पशे इसीलिए जो दृष्टि पहले वाली जो दृष्टि है उस दृष्टि के द्वारा नित्य दृष्टि को आप नहीं देख सकते ये कह रहे हैं विज्ञा दे बुद्धिधर्म से निश्चय से विज्ञादान इसी प्रकार है विज्ञाता विज्ञातृत्व उस रूप जो विज्ञादा है उस विज्ञादा जो साक्षी है उसको वेद्य बना करके बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते क्योंकि वो बुद्धि को जानता है बुद्धि को जानने के बाद बुद्धि उसको कैसे जाने? उल्टा नहीं होता आ, जैसे आप घड़ को जान सकते हैं, लेकिन घड़ा आपको नहीं जानता घड़ वेदे आपको जानने नहीं होता है जिसको आप जान रहे हैं वही समाप्त हो जाता उसके बाद आगे कार्य नहीं होता है ये सब थोड़ा सूक्ष्म तो विषय है इधर उधर करने से इसलिए थोड़ा ध्यान में लगाने पर तब होता है समझ में आएगा कि किस प्रकार से कर रहे हैं इसलिए पहले जो हम विषय विषय का विचार करते हैं तो विषय के विचार में आपको विषय से अतिरिक्त साक्षी का भान हो तब विषय विचार से आप अपने को अलग कर सकते नहीं तो विषय विचार से अलग नहीं कर सकते जो विषय मन में आ जाता उसी में फंस जाता है में सब गोलमाल होता है ऐसे होता है उससे अलग जानने की प्रक्रिया होनी चाहिए कभी भी अपने को अलग कर सके ये अलग करने से अलग होता है उसको समझना पड़ेगा न दृष्टे इत्यादि कहा न दृष्टे दृष्टारम पश्ये न विज्ञादे दे विज्ञाधारम विजाया आदिपदे न अदृश्य अनात्म्ये यदृश्यम इत्यादि विजीतम आदिपद के द्वारा अदृश्य अनात्मे यदृश्यम इत्यादि का सबका ग्रहण हो गया ये सब अलग अलग उपनिषद में आ गया अदृश्य अनाथ्मे अन अनिधे अनलयने ये आया और यद्रेश्यमग्राह्यम लक्षण अचिध्यम व्युपदेश ये भी वाक्य आया इसका सब ग्रहण करना चाहिए ननु यदि ऐक्य शास्त्रोक्ता स्ूर्ति अविद्याधतया सज्जाद्य बाधि ब्रह्मात्मन अमे स्वाभाक्ष व्यंजन निवर्तकतयाणम त्वस्त अविद्या त्रह्म आगंत न तद मुक्र्चा ओ अभी ये कल जो बताया था हमने फलव्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति के विषय में कल कहा था इसी के विषय में प्रश्न कर रहा है ये आप फल व्याप्ति को मानेंगे फल व्याप्ति को मानेंगे तो ये उत्पाद्य हो जाए ठीक है तो आप जैसा कह रहे हैं उसी दृष्टि से लगता है पहले ब्रह्मज्ञान जैसा कोई चीज नहीं थी और बाद में ब्रह्मज्ञान आ गया और ब्रह्मज्ञान को आपने बहुत सामग्री से संबंध कर दिया ऐसा लिखता है ब्रह्मज्ञान तो बनाया इसीलिए कह रहे हैं यदि ऐक्य धी ही शास्त्रोक्ता सबसे पहली बात है कि आप कहते हैं कि शास्त्र उत्था शास्त्र से उत्पन्न है ये ऐक्य धी ऐक्य ज्ञान ऐक्य तो भी शास्त्र से उक्त है और फिर वो क्या करती स्फूर्तिम अनुपाद्य, अनुत्पाद्य अविद्याधया तद्यम यात्रादि बाधित है वो स्पूर्ति को उत्पादन नहीं करती यानी शास्त्र से उत्त जो आइयधी है वो स्पूर्ति माने विषय रूप से नहीं होता विषय रूप से नहीं होते हुए अनुत्पाद्य अविद्यादि बाधदया वो अविद्या आदि को नष्ट करता प्रक्रिया बता रहा है आपने ऐसे बताया शास्त्र से ऐक्य ज्ञान होता है वो ऐक्य ज्ञान जो है विषय रूप से नहीं होता विषय रूप से नहीं होता हुआ फिर क्या करता है अविद्या को बाध करता है तज्जम तज्जम नात्र आदि भी बाधित्व और साथ में क्या करेगा अविद्या से उत्पन्न जो ज्ञात्र ज्ञेय ज्ञान आदि जो त्रिपुटी था उसी को भी किया करने के बाद इतना किया वो ऐक्य भी ऐक्य ज्ञान फिर क्या करता है ब्रह्मात्मनी अमेय स्वाभाविक अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्मात्मा में अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त कराएगा कि ब्रह्मात्मा क्या है अमेय है वो प्रमाण का विषय नहीं अब देखिए यहां आके फंस जाए आप बोलना चाहते हैं कि आपका ब्रह्मात्मा क्या ऐक्यधि कहा से उत्पन्न हुआ ऐक्यधि मैंने ब्रह्माकार से उत्पन्न हुआ फिर आप कहते हैं वो अविद्या को द्वस्त करती है अविद्या को दुस्त किया अविद्या होने के कारण यात्रादि भी दुस्त हो गया ये सब चला गया ये जितना जब चला गया तब क्या हुआ ब्रह्मात्म भावना आ गई ठीक है और आपका ब्रह्मात्म भावना को आपने क्या कहा यह अमेय है ये कोई प्रमाण का विषय नहीं है आपका जो ब्रह्मात्म जी जो प्रमाण है ब्रह्मात्मा जी जो प्रमाण ठहरा वही प्रमाण अमेय वो प्रमाण का विषय नहीं है उसको सिद्ध कर रहा है इसमें मुश्किल हो रहा है ना दोनों दो ने दो नहीं बना रहा है तो ब्रह्मात्मा भी अमेय ब्रह्मात्मा नहीं अमेय वो प्रमाण का विषय नहीं है ऐसे ब्रह्मात्मा अमेय को वो क्यों अमेर है क्योंकि स्वाभाविक अपरोक्ष व्यंजन न स्वाभाविक अपरोक्ष व्यंजन स्वाभाविक है और अपरोक्ष रूप से वो प्रकट ऐसा अवरोक्षक को प्रकट करते हुए निवर्तक दया स्थिति निवर्तक रूप से सिद्ध निवर्तक मतलब ये जो यात्रा भाव विद्यादि के द्वारा तो जो भी संसार है उसके निवर्तक रूप से सिद्ध हो गया कैसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मात्मा को सिद्ध करते हुए सब आदि सिद्ध करते हुए सिद्ध हो गया ऐसे स्थिति में ब्रह्मणी शास्त्र प्रमाणम तब क्या सिद्ध हुआ ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है या सिद्ध हुआ ये आपकी प्रक्रिया है ऐक्य भी अविद्या को दुस्त करती हुई और अमेर ब्रह्मत्म भाव को स्वाभाविक रूप से अभिवंजन वेंच, करती हुई क्या करती है ब्रह्मात्मा रूप से कराती है। इसीलिए ब्रह्म में आपका शास्त्र प्रमाण हो गया उपनिष्ठ प्रमाण हो गया अब तर यदि ऐसा है ये सारी प्रक्रिया आपने जो समझाई ये प्रक्रिया यदि सही है तो द्वस्त अविद्या जब ब्रह्म रूप से आगंतुकवा तब क्या हुआ कि वो जो ऐक्य धी आकर के अविद्या को ध्वस्त किया अविद्या को ध्वस्त करने के बाद उससे उत्पन्न कराया ब्रह्म रूप को क्योंकि अविद्या जब तक थी पहले ब्रह्म रूप नहीं था वो अविद्या को ध्वस्त करने के बाद ब्रह्म रूप को प्रकट किया ये तो आप कह है रहे हैं ना अविद्या से वेद्यादि भेद चला गया उसके बाद में ब्रह्मात्मा रूप से प्रकट हो गया यह आप कहना चाह ऐसा प्रकट किया तो मानना पड़ेगा ऐक्य जी अविजय को निवृत्त किया ब्रह्मात्मा भाव को प्रकट किया ऐसा प्रकट किया तो क्या हो गया वो आगम दुगत्वा अब ये ब्रह्म जो है ना ऐसा प्रकट किया हुआ जो ब्रह्म है वो आगम दुगत ये कैसे है कि जैसे न्याय में प्रक्रिया होता है पहले सामने घड़ वो घर को आप जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है कि गढ़ को आप पहले नहीं जानते गढ़ संबंधी अविज्ञा आपके पास है है ना अब आप घर को जानना चाहते इसके लिए ये सारी प्रक्रिया होती तब क्या है पहले आपको घर संबंधी यथार्थ ज्ञान को लाना पड़ेगा वो यथार्थ ज्ञान आएगा जब आएगा तो घर संबंधी अविज्ञा को निवृत्त करेंगे और घड़ को प्रकट करे ऐसा होगा इसी को बोलते हैं घड़ ज्ञान घड़ ज्ञान का तात्पर्य है गढ़ संबंधी अविद्या को निवृत्त किया किसने वो घबंधी वृत्ति यथार्थ ज्ञान में तो वो तब प्रमाण हो गया क्योंकि गढ़ संबंधी अज्ञान को निवृत्त करते हुए घड़ संबंधी ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो गया क्योंकि वो निवृत्त करते हुए प्रकट किया और जब तक वो निवृत्त नहीं किया था तब तक प्रकट नहीं था घट नहीं था घर ज्ञान होने से उसको गढ़ माना जाता है घर आ गया ऐसा माना जाता है तो यही तो प्रक्रिया है। इस यही इधर भी लगा है पहले ब्रह्मात्म संबंधी ज्ञान नहीं था और एक आत्मधी ब्रह्मागार निवृत्ति आ गई तब वो आविद्या को निवृत्ति की निवृत्त करने के बाद ब्रह्मात्म संबंधी ज्ञान को प्रकट किया प्रकट किया तो क्या हुआ वो आगंत हो गया ये जो घड़क ज्ञान है आगंत गए घड़क ज्ञान कोई नीचे तो है ही नहीं वो आगंतुक मैंने आ गया पहले नहीं था अब आ गया आ गया जो बाहर से आ जाता है पापा है। पहले नहीं रहता हो बाद में आता है उसको कहते हैं आगंतुक इसी प्रकार ब्रह्मत्मा जान की आगंब किसी को भी पूछो वो ऐसे ही बोलेगा हमको ब्रह्मत्मा जान है ही नहीं हम उसको बुलाना चाह रहे हैं बाद में आता है इसका मतलब आगंतुक होता है और आगंतुक जो होगा वो क्या होता है अनित्य होता है ये व्याप्ति है जो जो आगंतुक होगा तत्द अनिच्यम ऐसे अन्य व्याप्ति मिलती है इसलिए आगंधक न तद आपते आपते मुक्ते है नित्यता ऐसी जो मुक्ति आप कह रहे हैं ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति रूप जो मुक्ति है वो आगंधक हो गया किसी भी प्रक्रिया में आप बोलो ये प्रक्रिया आपको माननी पड़ेगी क्योंकि यदि आप आय को प्रमाण मानते हैं तब तो यह प्रक्रिया माननी पड़ेगी अन्यथा का प्रमाण नहीं होगा इतिहास ऐसी शंका समझ में आ गया ये पूरा प्रक्रिया को बता के और शंका कर गए तो आगंदुक हो गए एक ही कारण है आगन दुख है तो अनिच्च्य ठीक है अब आगन दुख नहीं मान सकते तब कहते हैं भाष्यकार के उत्तर में कहा अदो अविद्याक संसारित निवर्तने नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणा न मोक्ष से अनिश्चित दोष ने तो सीधा अनिच्य दोष का निराकरण किया टीकाकार कह रहे भाष्यकार के मन में यह है ये न करके उन्होंने निराकरण बोला इतना सब होने पर भी तो दोष हमारे यहाँ नहीं आए क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये जो भी आपका भेद था वो अविज्ञाकल्पित संसार के कारण था वास्तविक थोड़ी था कि वास्तविक रहा तब तो निवृत्ति हो जाएगी न्यायिक के वहाँ वास्तविक है इसलिए वो निवृत्ति हो जाएगी प्रक्रिया ठीक है हमारे यहाँ वास्तविक नहीं है वास्तविक नहीं होने से अविज्ञाकल्पित संसारित्व का जो निवर्तन है वो केवल कल्पित है और नित्य मुक्त स्वरूप प्राप्ति भी कल्पित है न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधक न मुख्यो न वही मुक्ता इतने का परमात्मा वो है नहीं वह कुछ ऐसे स्थिति में नित्य मुक्त स्वरूप का समर्पण कर लिया ये हम कहते हैं आगे जाके बोलते है वो कहा जाता है किंतु हुआ कुछ नहीं हुआ वो पहले से था ऐसे यही इस दृष्टि से इसलिए यहाँ फलव्याप्ति नहीं है फलव्याप्ति होता तो आप जैसा बोल बोलते वो हो, हो जाता कि वो ब्रह्माकार वृत्ति ने ये ब्रह्म को प्रकट किया ऐसा कह सकते थे फलव्याप्ति में ऐसा नहीं है ब्रह्माकार वृत्ति ने ब्रह्म को प्रकट नहीं किया वो खाली ब्रह्मागार वृत्ति आने पर ब्रह्म संबंधी अच्छा निवृत्त हो गया वो पहले भी वहां था वृत्ति व्याप्ती है फलव्याप्ति में फलव्याप्ति में क्या है कि वो दोनों सिद्ध होना चाहिए ऐसा नहीं होता कि कल समझाया सा उसी को लेना है शास्त्र उत्थक ज्ञानादि यावत अतः इसका अर्थ है, है शास्त्र उत्थ ज्ञान शास्त्र से उत्पन्न जो ज्ञान थे इसकी निवृत्ति हो जाती है ये कहा। आगे ठीक आगे स्वपक्षे ब्रह्मण शास्त्रीयत्व मोक्ष से नित्यत्म से उत्तर हमारे पक्ष में मतलब सिद्धांत में ब्रह्म जो है शास्त्रीय है यह पहले से कहता आ रहा है देखो इतना बड़ा ब्रह्म है शास्त्र में सर्वत्र व्याप्त है सबसे बड़ा है सब लोग मानते हैं किन्तु ये मानने मानने की बात है कोई कुछ मानता है तो उसको आप कुछ भी निराकरण नहीं करते वो बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे कोई काम नहीं हो रहा है तो वो उसको त्याग देता है इतने बड़े ब्रह्म को भी पूर्व अमीमांसकों ने त्याग दिया तो चिंतन ही नहीं किया बोला कि ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं है वो तो हो शास्त्रीय ही नहीं ऐसा बोलता अब जब ब्रह्म को भी अशास्त्रीय बोल सकता है तो बाकी का बोलने में क्या है आजकल लोग बोलते हैं ना शास्त्री ये कोई शास्त्र नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है क्योंकि इससे भी बड़ा बोलने वाले थे पहले ब्रह्म को भी शास्त्रीय नहीं माना लोग सब क्या है इतना कठिनाई से ब्रह्म को शास्त्रीय सिद्ध किया तो स्वपक्ष ब्रह्मण हा शास्त्रीय तो जब ब्रह्म शास्त्रीय नहीं होता है ना उनके हिसाब से ब्रह्म को प्राप्त करने के वाले जो जितने भी है वो सब अशास्त्रीय हो जाते ब्रह्म भी शास्त्रीय नहीं है और ब्रह्म को प्राप्त करने वाले कहा शास्त्रीय हो वो भी शास्त्रीय नहीं है और उसकी जो जितने प्रक्रिया संन्यास आदि लेना वो भी कोई शास्त्रीय नहीं है वो कुछ नहीं मानते बोलते संन्यासन्यास कुछ नहीं होता है कि ये गृहशास्त्र में रहो खाओ पियो फिर ये जो है ये क्या आगर आगर समझा उपास और आगे गोदर जवर करो ये सब शास्त्रीय है उसी को करो बाकी कुछ नहीं करो कोई साधन भी नहीं कुछ नहीं मानता है ये दोनों जो मानते हैं उसको सिद्ध किया कि ब्रह्मशास्त्रीय भी है और मोक्ष है और वो नित्य भी है परपक्ष अब परपक्ष में क्या है अब आप परपक्ष को लेकर विचार करना पड़ेगा क्योंकि परपक्ष को ऐसा छोड़ नहीं सकते वो कुछ मान ले अपने घर में हमको आम, क्या लेना देना ऐसा छोड़ नहीं सकते क्योंकि शास्त्र को लेकर के विचार करते समय शास्त्र संबंध में ये पूर्व पक्ष जो मीमांसक है बहुत तकड़ा है आ, वो ऐसे पक्का अपने शास्त्रीय मान के बैठे हुए हैं तो उसमें दूसरे को प्रवेश होने नहीं देता आपको उसमें प्रवेश करना है तो उनको समझाना पड़ेगा पहले उनसे लड़ना पड़ेगा उनको समझाना पड़ेगा हराना पड़ेगा तब जाके आपको प्रवेश करने नहीं देगी, प्रवेश करने देगी, नहीं तो नहीं देगी इसीलिए उनको समझाए बिना छोड़ नहीं सकता समझाना पड़ेगा अब आप इसको अनित्य मानना चाहते हैं मुख्य उसमें क्या क्या होगा ब्रह्मात्मा को अनित्य मानना चाहते हैं इसमें क्या क्या होगा इसको ले परपक्ष तद अनित्यत्म वक्त परपक्ष में मोक्ष अनित्य हो जाएगा यदि मोक्ष को कर्म के संबंधी मानेगा तो अनित्य हो जाएगा कैसे सत्य उत्पाद्यत्व मोक्ष जो है उत्पन्न होने वाला होगा ये कर्म के संबंध में बोल रहे कर्म में चार है वो चारों को ले रहे उत्पाद्य कोई होता है फल और विकार्य होता है कोई कर्म विकार को पर, पर, पर, परिणाम को करता है और कोई जो है प्राप्त होता है फल कोई संस्कार्य होता है चार होते हैं ये प्रसिद्ध है उत्पाद्य विकार्य आप्य या प्राप्य संस्कार चार प्रकार का विकल्प करके ये मोक्ष इन चारों में से कौन सा होगा कल्पद्वये कार्य अनुप्रवेशम अंगी करो और ये चार में से पहले वाले जो दो है कल्पद्वय यानी उत्पाद्य और विकार्य दो होगा उसमें कार्य अनुप्रवेश को स्वीकार करते हुए अंगी अंगीको अंगीकार करते यस्य इत्यादि यदि भाष्य में देखिए यस्य तु उत्पाद्यो मोक्षः तस्य मानस वादिगं कायम वा कार्यमेक्षत युक्त ये स्वीकार कर रहे हैं जिस वादी के मद में मोक्ष उत्पाद्य है मोक्ष को उत्पन्न किया जाता है उस वादी के पक्ष में मोक्ष मानस वाचिक या कायिक क्रिया की अपेक्षा रखेगा ये ठीक है अब मोक्ष को उत्पन्न करना है या तो मानसिक क्रिया से उत्पन्न करेंगे या वाचिक क्रिया से उत्पन्न करेंगे या कायिक क्रिया से उत्पन्न करेंगे कार्य है उसका कोई कार्य की अपेक्षा रखता है ये ठीक है तथा इसी प्रकार विकार्य दो पक्ष ले लिया विकार्य करना है उसका कोई जैसा दूध को दही बनाना है या विकार्य करना वो विकार्य करने के पक्ष में भी मानसिक वाचिक ये तीनों प्रकार की क्रिया की अपेक्षा रहे जो मोक्ष को ऐसा मानते हैं तयो पक्ष यो मोक्षित्व इन दोनों पक्ष लेने पर मोक्ष को उत्पाद मानने पर मोक्ष को विकार्य मानने पर निश्चित रूप से मोक्ष अनिश्चय हो जाएगा उनके लिए जो गांधी मानते जैसे दृष्टांत के लिए कहें नहीं दध्य आदि विकार्यम उत्पाद्यम व घड़ादी नित्यम दृष्टम लोग हैं क्योंकि लोग में देखा गया है कि जो दधी आदि दही आदि है वो विकारी होता है दूध को बिगाड़ के दही बनाते हैं दही एक दिन रहता है दूसरे दिन और कट्ठा हो जाता है फिर बिगड़ जाता फिर खत्म हो जाता वो कहां रहता है कुछ समय के लिए रहता और उस समय में खाएगा तो ठीक है नहीं तो कोई काम का नहीं होगा तो दधी आदि विकार्य होता और घड़ा आदि उत्पाद होता है घड़ा आदि बता आपको उत्पन्न करते ये तो नित्य नहीं देखा गया है यह तो आदित्य ही देखा गया नचा नचा आप्यत्वे ना आप्य कार्य कार्यापेक्षा, स्वात्म रूपत् सदी अनाप्यत्व अब दो पक्ष रह गया एक आप्य आप्य मैंने प्राप्य प्राप्य हो प्राप्त करने योग्य विषय हो अथवा विकार्य इन दोनों पक्षों को विचार करने के लिए है तो उसमें पहले वाला पक्ष जब आप्य लेते आप्यत्व न कार्य अपेक्षा अभी आप्यत्व रूप से प्राप्यत्व रूप से कार्य की अपेक्षा हो जाए तब कहते हैं ये प्राप्य नहीं है प्राप्य क्या होता है जैसे स्वर्गादि इधर से कर्म करेंगे कर्म करके चलकर स्वर्ग को प्राप्त करना होगा दूसरे देश देश देशा अंदर प्राप्त होता है वो ऐसा प्राप्य नहीं है क्यों नहीं है प्राप्य नहीं बना सकता कारण क्या है कि स्वात्म रूपत् सदी अनाप्यत्व ये स्वात्मा स्वभाव ही कह रहा है स्वात्म रूप है स्वात्म रूप मैंने स्वर्ग यदि बाहर है तो चलकर के प्राप्त किया जा सकता अब स्वर्ग आपके अंदर ही है तो अब कहा चलोगे बाहर जलेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा नहीं क्योंकि अंदर है अंदर होने के लिए कुछ चलने की जरूरत नहीं होता अब अपने ही घर में है तो कहा चलना पड़ेगा और दूसरे के घर में है तो अपने घर के लिए आना पड़ेगा तो देश से देशा अंदर जाता है किंतु अपने आप में कहीं जाना नहीं होगा शीर्षासन करने पर भी अपने आप में तो उदाहरण नहीं होगा कोई भी अपने कंधे पर नहीं चढ़ सकता है कितना भी बड़ा अभ्यास ही हो भाषिक आगे कहेंगे अब कोई भी चाहता है कि मैं अपना अंदर प्रवेश करूं अपने अंदर कहां से प्रवेश होगा पहले से प्रवेश करके बैठा हुआ वहां कहां प्रवेश होगा नहीं होगा जहां आप बैठा है वहां बैठ नहीं सकते जहां नहीं बैठा है वहां जाके बैठ सकते अब जहां खाली जगह वहां बैठ सकते इसीलिए स्वास्थ्य रूपते सदी अनाप्य आप पे ये नहीं बन सकता है क्योंकि होने से वो तो मानता है आत्मा तो स्वात्मा में है स्वरूप व्यतिरिक्त तत्व ब्रह्मणों नाप्यत्व भले आप फिर मान लो कि वो स्वरूप से भिन्न है ब्रह्म आत्मा तो आत्मा है स्वरूप है लेकिन ब्रह्म तो स्वरूप नहीं है स्वरूप व्यतिरिक्त तत्व ब्राह्मणों ना आप्य ऐसा मान भी लो कि स्वरूप से भिन्न है ब्रह्म ऐसा भी मान लो तब भी वो प्राप्त नहीं होगा क्यों सर्वगत्व नित्य आप्त स्वरूपत् सर्वे ब्रह्मण आकाश से तो ब्रह्म का मतलब क्या हुआ ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है मानेंगे अभी क्या मान रहे हैं ब्रह्म स्वरूप नहीं है स्वरूप से भिन्न है किंतु सर्वत्र व्यापक है ये मान लिया ऐसी स्थिति में सर्वगध हो गया सर्वगध का मतलब क्या है आपके अंतर नहीं रहे भगवान बाकी सर्वत्र रहता है किन्तु हमारे अंदर नहीं रहता है ऐसा मानने का मतलब क्या होता है वासुदेव सर्व सर्व मतलब बाहर सर्व है अपना नहीं हम तो कुछ अलग है ऐसे मानने से भगवान का सर्वगत की हानि होगी भगवान को शर्म आएगा देखो ये कैसा आदमी है वो बाकी बाहर सब सर्व मानता है और अपने अंदर रखने को तैयार नहीं अपने घर में सब ठीक रहना चाहे बाहर कुछ भी हो जाए अपने घर को साफ करके कतरा बाहर डालेंगे क्योंकि बाहर अपना मानता नहीं वो अपने अंदर ही मानता है ऐसे ही वो भाव व्याप्तता नहीं है ना तो बाहर अंदर जो है तो बाहर जब सर्वगत है तो अपने अंदर भी रहेगा वो अलग से रह नहीं सकता दूसरे के अंदर भी तीसरे के अंदर भी सबके अंदर रहेगा ऐसा भी यदि मान लो तब भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगा क्योंकि सर्वगत होता हुआ आपके अंदर भी है यदि आप सबका अपने अंदर नहीं मानेंगे सर्वगध नहीं होगा जैसे आकाश आकाश जो है सर्वगध है तो आकाश आपके अंदर भी रहेगा तभी तो सर्वगत हो सकता है इसीलिए ब्रह्म को ऐसा मानव तो भी नहीं हो सकता इस प्रकार की तो तीन नहीं हो गया तीन नहीं हो पाए अब चतुर्थ रह गया संस्कार्यो मोक्ष इसके बारे में कह देंगे इसकी टीका दे मुक्तर विकार्यदी उत्पाद्यवाद कार्य अपेक्षा युक्ता इत ये दो दो पक्ष है ना विकार्य और उत्पाद्य दोनों मानने पर मुक्त विकार्यधि उत्पाद्य विकार्य होता हुआ उत्पाद होने पर वो दोनों के कार्य अपेक्षा रहेगी तरी तब तो कार्य अनुप्रवेशायान्य सदित आशंका तो तब तो कार्य अनुप्रवेश के लिए दोनों में से एक का परिग्रह करना चाहिए ऐसी शंका करने पर कहते हैं उसका भी परिग्रह नहीं हो सकता ब्रह्म को मानने के लिए हम दोनों का परिग्रह नहीं करते सदैव व्यतिरेकेण विनि उसी को व्यतिरेक मुख्य दिखा रहे हैं कि नहीं इत्यादि कहा जो भी यदि ब्रह्म को उत्पाद्य और विकार्य मानेंगे तब तो दे आदि के समान या घड़ा आदि के समान हो जाएगा ऐसा नहीं मंस अन्य निवृत्त पूर्व सिद्ध से ब्रह्मणों ग्रामादिव आप्यदा तृतीय महा तब तो वो पूछने वाला सोचता है ठीक है दो चला गया तो तीसरा तरह आप्य जैसे देवदत्ता अपने घर से दूसरे गांव में जाता है इसी प्रकार स्वयं से अलग होकर के जाके प्राप्त करेगा ऐसी शंका करने पर हाँ कल मैं तो अनित्व तो तो तो निवृत्त अनित्यत्व निवृत्ति करने के लिए पूर्व सिद्ध से ब्रह्मण पूर्व में सिद्ध जो ब्रह्म है वो ब्रह्म को ग्रामादि के समान प्राप्य माना वो गांव में गांव पहले सिद्ध है अभी वो गांव प्राप्त नहीं है सिद्ध तो पहले है फले से बैठा हुआ है गांव वहां अब वो गांव को आप प्राप्त करते हैं तो चल के प्राप्त करेंगे ना उसमें क्या हानि है ब्रह्म पहले से सिद्ध है वहां बैठा है आप जाके उसको प्राप्त करेंगे ये भी हो सकता है तब बोलते ऐसा भी नहीं होगा त्रिदीय आशंका हाँ उसकी आशंका का निवारण करते हुए कहते हैं इस प्रकार ब्रह्म प्राप्त नहीं है क्योंकि ब्रह्म गांव जैसा नहीं है आप ब्रह्म को गांव जैसा मान रहे हैं स्वर्ग जैसा वो गाँव जैसा नहीं है ब्रह्म तो स्वरूप अतिरिक्त तो है ही नहीं उसमें स्वात्मा रूप से सदी अनाप स्वात्मा में बैठा हो अपने आप में बैठा हुआ कहां जाएगा जो अपने आप में बैठा हुआ है ना उसी को निकालना मुश्किल होता है और वो प्राप्त करना भी मुश्किल होता है जिसको अपने से अलग करेगी तो उसको निकाला जा सकता है जो भी आपके अपने तो अंदर बैठा हो ना जिसको निकालना मुश्किल वो दिखाई नहीं पड़ता और अलग से दिखाई पड़ेगा तब निकाल सकते वो निकालना भी नहीं हो पाता है वो वही रहता है वही लगा हुआ है एक ही साथ है ऐसे है स्थिति में यहां प्राप्त नहीं हो सकता था ब्रह्म प्रत्येक अन्य गुबा आपका क्या तात्पर्य है कि ब्रह्म को आप प्रत्येक मानते हो कि अन्य मानते हो कि आप बोल रहे गांव के समान ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए चल करके प्राप्त करना चाहिए तो कहते हैं इसका मतलब आप क्या मानते हैं ब्रह्म को है शंका हो रही है तब बोलता है विकल्प करता है कि ब्रह्म प्रत्यक है या अन्य प्रत्येक मन आत्मा अथवा अन्य प्रथम प्रत्याय यदि पहले वाला है तब तो नहीं हो सकता यदि ब्रह्म प्रत्येक है तो स्वरूपत्व सभी अनाप्यत्व स्वरूप होने के कारण प्रत्येक आत्मा है प्रत्येक आत्मा तो अनाप्य होता है प्रत्येक आत्मा पहले से प्राप्त किया हुआ होता है और प्राप्त करने वाला स्वयं होता है प्रकाश से प्राप्त करेंगे नहीं हो पाए दूसरा है द्वितीय भी ब्रह्म सर्वकदम परिछन्न बात द्वितीय में विकल्प करे दूसरा क्या है कि ब्रह्म प्रत्येक आत्मा नहीं है प्रत्येक से बाहर है बहुत लोग ऐसा मानते हैं ब्रह्म बाहर है ऐसे में ब्रह्म सर्वगध है कि परिचिन्न है बाहर जो स्थित ब्रह्म है सर्वत्र व्यापक है या परिछिन्न है ये विकल्प किया अब पहले वाला पक्ष ले लो तो सर्वगदत्व सर्वगदत्व ले लो पहले वाला पक्ष उसमें तत्प्राप्ति ही संयोग तदात्म्य बाह की जो प्राप्ति आप कह रहे हैं ना ब्रह्म को जाके प्राप्त करेंगे वो संयोग से प्राप्त करेंगे कि सादात्म्य से प्राप्त करेंगे ये सब जो है टेक्निकल है संयोग से प्राप्त करना मतलब आप जैसा गांव में चल के वहां गया वो गांव में पहुंच गया तो गांव का संयोग आपके साथ हो गया गांव में जाके बैठ गया तो संयोग हो गया ना तो संयोग होकर जैसा कुर्सी के साथ आपका संयोग होता है कुर्सी में बैठ गया आसन में बैठ गया होता है संयोग हो गया तो वो प्राप्त हो अच्छा दूसरा क्या सादात्म्य सादात्म्य मतलब जैसे ये जल जाता है नदी आदि जो जल है ये जाके समुद्र में मिल जाते हैं जहां से हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं कहा जा रहे हैं समुद्र की ओर से है यदा नद्या श्रवन चलते हुए चंदमान समुद्र में वापसी समुद्र को ही प्राप्त करते हैं समुद्र प्राप्त करने के बाद उसके साथ एक हो जाता है फिर आ, आ, यम गंगा यम यमुना इत्यादि भेद नहीं रहता है ये सातों की परिषद में आया ना वो अलग अलग भेद रहता था, था मैं आ, मैं अमुख गंगा नदी का पानी हूँ ऐसे ऐसे भेद्र समुद्र रूप से एक हो जाता है समुद्रायना समुद्र के प्रति जाते हुए समुद्र में जाकर एक हो जाता है तादात्म्य हो गया किन्तु फिर भी प्राप्त करने वाली प्रक्रिया हो गई पहले वो नहीं था बस जाके प्राप्त किया तादात्म्य रूप से हो तो दो संयोग हो एक तो संयोग से द्वारा प्राप्त करना गाँव में जाके बैठ जाना फिर दूसरा समुद्र जैसा एक एकाग्न रूप से एक पानी एक मान के जो हो जाते ऐसे में कौन सा आप प्राप्त मानते हो सर्वगतत्व की स्थिति तो तब तो दूषय दूषेदी पहले वाला नहीं हो सकता स्वरूप व्यतिरिक्त भी ब्रह्मनो नाप्यत्व स्वरूप अलग मानने पर भी ब्रह्म आप्य नहीं है क्योंकि सर्वगतत्व नित्य आप सर्वेण ब्रह्मण सबके द्वारा सर्वगत होने के कारण सबके अंदर प्राप्ति ही रहता है फिर कोई प्राप्त करने वाला भी वहां नहीं रह तादात्म्य पक्षस्तु अब तादात्म्य पक्ष रह गया जो तो नहीं हो सकता तादात्म्य पक्षस्तु स्थित नष्ट वा अन्य अन्य अयोगाद उपेक्षित वो उसकी उपेक्षा कर दी गई उनका तादात्म्य पक्ष का विचार नहीं किया क्योंकि स्थित नष्ट्य अन्य अन्य जो स्थित हो गया बाद में जाके नष्ट हो गया वो अन्य होकर के अन्य का संयंत्र करेगा नहीं मतलब नदी पहले थी वो नदी पानी है फिर वो पानी जाके वहां जाके मिल गया मिल गया तो वहां क्या हो गया वो स्वयं नष्ट हो गया नष्ट हो गया तो फिर वो नष्ट हुआ पानी दूसरे को प्राप्त किया क्या स्वयं अपना अस्तित्व खो दिया आ, समुद्र में वापी समुद्र इत्यवा भवती बोला समुद्र ही होता है फिर वहां समुद्र से अलग पानी बूंद नहीं मिलता इसीलिए नष्ट हुआ को जो व्यक्ति है वो प्राप्त करता है ऐसा कहीं नहीं सकता ये बात में आपके इसके बारे में कहेंगे कि स्वयं उसका अस्तित्व खो दिया फिर वो प्राप्त क्या करेगा प्राप्त करने के लिए गया था जब गया तो वो खत्म हो गया तब प्राप्त नहीं जैसा ये पक, आ, ये है ना कीड़े पतंगे आदि अग्नि में आगे गिर जाते हैं वो अग्नि को खाने के लिए जा रहे हैं वो खाने के लिए जा रहे अग्नि के पास गया बर्फम वहाँ जल गया खत्म हो गया ऐसे स्थिति में वो अग्नि को खाया है क्या नहीं खाया वो प्राप्त कहां हुआ वो खत्म ही हो गया उसका आइडेंटिटी खत्म हो गया ऐसी स्थिति में वो उसको प्राप्त किया ऐसा नहीं कहा जा सकता इसीलिए तादाश्य वस्तु के बारे में नहीं कहा अविकृत देशदया परिचिन से भी ब्रह्मण संयोगाख्या तत्प्राप्तिर और दूसरी बात है कि ये जो ब्रह्म है अविकृत देशदया परिचिन्न विकृत हुआ देश के संबंध में परिचिन्न होने पर जो विकृत नहीं है विकृत मन भेद से रहित ऐसा होने पर भी ब्रह्मण संयोगाख्या तत्प्राप्ति ब्रह्म के साथ संयोग रूप से जो प्राप्ति है वो भी अनित्यवाद अयुक्ता अनित्य होने से अयुक्त है संयोग रूप से प्राप्त करना भी मान नहीं सकते क्योंकि वो आकाश के समान सर्वव्याप्त है तो उक्त न्याया निरस्तम तादात्म्य को इसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए क्योंकि अन्य नष्ट होता हुआ अन्य को प्राप्त नहीं कर सकते वहाँ प्राप्त करने की बात नहीं की जा सकती वो प्राप्त करने की बात तब होगी जैसा देवदत्त गांव को प्राप्त करता है तो प्राप्त करता है तब बोलेंगे देवदत्त गांव में जाके प्राप्त करने लायक भिंदा रहे तब प्राप्त करता है और देवदत्त गांव में प्रवेश हो गया तभी मर गया तो देवदत्त गांव को प्राप्त किया कि नहीं किया नहीं किया वो तो होने के समय में ही मर गया प्राप्त करने के मतलब क्रिया पूरी हुई नहीं तब वो प्राप्त किया नहीं ऐसा हो गया तो इसीलिए वो दादातम्य को नहीं लिया जा सकेगा और परिच्छिन्न भाव में ब्रह्म को लेकर के संयोग माना जाता है और ब्रह्मा अपरिचिन्न है ऐसी स्थिति में संयोग भी नहीं बन पाता और संयोग मान्य परंतु अनित्य हो जाएगा क्योंकि जो जो संयोग हो संयोगाभिप्रयोगता संयोग सारे अनित्य होते कोई भी संयोग नित्य नहीं आज सबका संयोग है कल नहीं भी रह सकता अच्छा हो जाए ओर्ण मधम पूर्ण पूर्ण मे पूर्णस् ra uh -huh.